स्वप्नान पश्यती थी स्वप्रदृत प्रचलन पर्यटन स्वप्न स्वप्न स्थानी थी स्वप्नों को देखता है स्वप्नान पश्यति स्वप्नों को देखता है वह वही स्वप्न दृष्टा स्वप्न स्थानों में भ्रमण करता वो कैसे देख रहा है वो स्वप्न प्रचलन मैंने पर्यटन प्रचरण मैंने पर्यटन घूमता हुआ स्वप्न में स्वप्रेमने में, में में, में स्वप्नान भी एक जगह ऐसा नहीं दशसु स्थितान दसो दिशाओं में स्थित चार तरफ अपने आप बना लेता है सकल पदार्थों को दिशाओं दिशाओं और दशो दिशाएं नहीं प्रदिशाए सारे ऊपर नीचे सब अपने हिसाब से बना लेता है वर्तमान जिन किन जो पदार्थ है किन किन को देखता है वर्तमान वस्तुओं को जीवां, जीवों को देखता है प्राणीरो सगल प्राणियों को अंडो जैसा भी हो या सदा पश्य जो भी हैं, उन सबको सदा पश्य विद्यंती पूर्व धनवय लेकिन यहाँ जिनको देख रहा है नंत उसको पूर्व के से करता हो वह समझना चाहिए वास्तव में है नहीं अंतिम पंक्ति ना, पूर्वत नावय कर लेना पड़ेगा तथा दृश्य मन भी द्वैत भेद मिथ्या कि पूछ रहा है सप्रद्रष्टा विषय भूत भेद जितने भी है दृश्य होने के नाते द्वैत भेद विद्या है यह आपने सिद्ध कर दिया इससे आपका सिद्धांत क्या प्रयोजन हो रहा है यदि जवाब दे रहे श्लोक से स्वप्रदक्षित दृश्यास्ते नतः पृथक तथा तद दृश्य में वेद स्वप्रदृष्टा के चित से देखे जाने वाले दृश्य पदार्थ चित्त जो दृश्यों को देखा स्वप्न में वहां एक मन बना लिया था ना उसने वहां भी एक अंत करण था शरीर था बाह्यकरण के अंत करण थे उनके द्वारा ही वहां अपने बनाए हुए गठपटाधियों को वो विषयों को देख रहा है तीन है ना स्वपन है और अंत करण भी विशिष्ट शरीर है अपना उसके अलावा अन्य बहुत सारे चीजें अन्य है तो स्वप्रदृ चित दृश्य तीन सौ समय से अपने को गा स्वष्टा ने क्या किया अपने चित्त के दृश्यों को जो देखा था वह वास्तव में नवित्यंते तथा वित्यंतेथक वृष्टा के से अलग या स्वप्रदृष्टा के चित्त से अलग पृथक नहीं है पहले हम क्या करेंगे को चित के साथ अवेद करना चित्त को दृष्टा से अवेद जैसे हम लोग इससे लेते ना पट है घटित पट शुद्ध पट था घटित पट हो गया लांचित पट हो गया रंजित पट हो गया लेकिन रंजित पट कहां है, है तो शुद्ध पट पे लेकिन समझाने में क्या करना पड़ेगा पहले और पट लांचित पट से अभिन्न है लांचित पट घटित पट से अभिन्न है और घटित पट शुद्ध पट से अभिन्न है अति वे सब जैसा शुद्ध पट से अभिन्न इस यहां पर भी कहना है पहले कहते चित्त के दृश्यों को चित्त से कर दिया आते अलग नहीं रह गए जैसे रज्जू से से सर्प अलग ना होने के कारण से को क्या मानते मानते उसी मेरा चित करके अत चित्त भी आपका दृश्य हो गया दृश्य तो क्या, भी क्या है इसलिए आप स्वप्रदा से अभिन्न है अत चित्त भी मिथ्या है ऐसे इसलिए तथा इदं। उसी प्रकार उस इदृष्टा का यह चित्त भी क्या है ही है यानी तथा मैंने उसी प्रकार तद दृश्य उसका दृश्य है या किसका उस स्वप्रदृष्टा का इदम चित्तम स्वप्रदृक दृश्यमिष्यते मिश्य इसलिए वह यह जो चित्त है वह भी स्वप्रदृष्टा का दृश्य है अत वह भी नहीं ऐसा हो ना से भिन्न तो कुछ भी नहीं है अतए स्वप्रदृष्टा से भिन्न प्रतीत होता हुआ जो चित्त है और चित्त का दृश्य है ऐसा दृष्टा ही उसके द्वारा जो देखे गए दृश्य है उनको कहते हैं कौन है चित्त वो जीवाहासा जीव जंतु जो विद्या तो था तस्मात स्वच्छित इसलिए वह दृश्य का चित्त से नहीं है ऐसा जीवादि भेदाकरण विकल्पित है कहने का मतलब चित्त स्वयं ही अनेक जीवादि भेदाकार से विकल्पित होकर के प्रतीत होता है तथा तो ठीक उसी प्रकार तदपिता जो चित्त वह उसका दृश्यमेव इसे द्वारा दृश्यम की का दृश्य मतलब दृश्यमिति स्वप्न तो दृष्टा के द्वारा योग्य विषय कौन? चित्त अथवा दृश्य है कौन चित्र चित्र है इसलिए वह स्वप्न दृष्टा से भिन्न त्वेन, पृथक है ही नहीं। इस प्रकार से अपने स्वप्न वस्त को स्वप्न दृष्टा का विषय सिद्ध कर दिया अधिकार जितना भी था चित्त और दृश्य चित्र सब्सित हुआ जागृत घटाना है जागर चरंजागृत दीक्षु दशान वापी जीवान पश्य सदा जागृत घटा रहे अगला विश्लोक लैसे तिरसठ चौसठ और तथा चरण जागृद जागृद अवस्था में घूमता हुआ जागृत का साक्षी जो जागर का दृष्टा है वो क्या करता है दीक्षु दशो दिशाओं में स्थित जान जान वापी अंड जीव और जड़ जो बना लिया है उन जीवान यान जो स्थित है उनको सदा उनको सदा देखता है और वे जागृत चित क्षणी और वे जो अंडज और घटपट आदि जड़ चेतन विभाग जो थे यहाँ जागृत में जो, जो है बाहर को निकले मित्र भाई बहन माता पिता इत्यादि दिख रहे हैं जो ये सब गुरु शिष्य इत्यादि सब सब जो भी देख रहा है ये सब क्या है जागृत किए साक्षी का जो चित्त जो मन जो करण है उसके द्वारा क्षणि है मनुष्य के द्वारा देखने योग्य उनका दृश्य है अतएव पृथक पृथक जागृत के साक्ष है, है वो चित्त से भिन्न नहीं है, ये समस्त दृश्य ब्रह्मांड ठीक उसी प्रकार से तथा तद्य में उसी प्रकार से जागृत दृष्टा जो साक्षी है उसका दृश्य है कण या चित्त इसलिए जाग्रत चित्त मिश्र है इसी कारण से कहता था, था। यह भी मैंने यह चित्त उस दृष्टा जाग्रत का जो साक्षी है उससे भिन्न नहीं है अतः जाग्रत का जो चित्ध और चित्ध के द्वारा देखे गए दृश्य चित्त और चित्त दृश्य ये सब जाग्रत दृष्टा से अभिन्न नहीं है उसे भिन्न कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता अदयव जो है यह सब क्या है मिथ्या है जागृत दृश्यहा जागृत जो दृश्य है कौन जीव अपने सेन्न जो कुछ भी जीवों को देख रहे हो चित्त व्यतिरिक्त वे सब कैसे हैं चित्त से व्यतिरिक्त नहीं है इधर बना रहे मरा भाषा दो अनुमान दे रहे जागृतकालीन दृश्य दूता जो जीव है वो कैसे है चित्त व्यतिरिक्त जीवादक पक्ष जागृत के साक्ष देखे जा रहे जो दृश्यभूता जीव ये पक्ष है कैसे हैं? वो चित्त से भिन्न नहीं है क्यों चित एक चित के द्वारा होने के कारण से देखे जाने के कारण से स्वप्र चित्ते क्षणीय जीव तो स्वप्रदृष्टता का जो चित्त था उसके द्वारा देखा गए देखे गए जो जीवों के समान का और अब चित्त दूसरा अनुमान तीवेक्षणात्मक चित्तम व जीव के तरह देखे गये जो चित्त है, है? जो साक्षी है उससे भिन्न नहीं है क्यों दृष्टि दृश्य दृष्टा का दृश्य होने से स्वप्न चित्त के समान दो हेतु तो, चित्ते दृष्टि दृश्यवाद दूसरा हेतु चित्ते हम क्या करेंगे बाकी जितने भी घटपट जड़ चेतन विभाग है इष्ट बंधु मित्र आदि चेतन दिख रहे हैं कुत्ता में घोड़ा दिख रहा है कीड़े मकोड़े मच्छर दिख रहे हैं खटबल दिख रहा है ये सारा जो जीव विभाग है और इस खाट बिस्तर वगैरह घटपट वगैरह जो जड़ विभाग है ये सब दृश्य क्या है उसमें हित क्या दिया चित्ते क्षणित तो सारा दृश्य कैसे है चित्त भिन्न नहीं है पहले दृश्यों को चित्स कर दिया चित्त को दृष्टा से अनुमान में, है और से नहीं है, साथ स्वप्रचित दूसरे अनुमान का दृष्टान शेष श्लोक के पदों का अर्थ पहले से जैसे बता चुके वही है जो तिरसठ चौसठ में कहा हुआ है वही यहाँ पर पैंसठ छसठ में भी अर्थ समझना है कार्यकरण संघात इस दृष्टव्या जीव शब्द से क्या लेना जीवों का कार्यकर्ण संघात ही लेना क्योंकि कभी चेतन दृश्य होता ही नहीं चेतन का दृश्य नहीं होता चेतन का सब दृश्य होते हैं चेतन किसी का दृश्य नहीं होता चेतन दृश्य हो जाए हा? तो किस दृष्टा चेतन की जड़ है जड़ किसी चीज को देख सकता है क्या नहीं तो दूसरा चेतन ही होगा और वो चेतन इस चेतन से भिन्न है ऐसा बात ही दुनिया उठेगा ज्यादा फंस जाओगे इसलिए कहते हैं पढ़ो ये मत जो चेतन आपका अनुभव हो रहा है वही चेतन सर्व प्रकाशक वह प्रकाशकों ने प्रकाश कोटि में नहीं जा सकता वह दृष्टा है वह दृश्य कोटि में कभी नहीं जाता नहीं दृष्ट दृष्टि को भी देते भी नहीं होता क्योंकि दृश्य कोटि में नहीं है सदा सदा दृष्टा ही है वह दृश्य दर्शन व्यतिग ग्राहक प्रमाण प्रतिहबम आशंकिया तो पूर्व पक्ष कर सकता है यहाँ दृष्टि दृश्य और दर्शन से भिन्न कोई दूसरा ग्राहक प्रमाण है ही नहीं न प्रमाण प्रतिहत घटनादे भेद ग्राहक प्रमाणम अहम पशा अनुभवात्मक तत्कर्थ एक नंबर टिप्पणी घट और घट का ज्ञान इत्यादि जब भेद ग्राहक जो प्रमाण है क्या तो प्रमाण है वह गदम अहम पश्ची ये अनुभव आपका प्रमाण है तो, तो बाइक होने से आपका तो जो दोनों हेतु है, है यहाँ क्या चित्ते दृष्टि दृष्ट पात ये भी परास्त हो जाते हैं ऐसे आशंका करने पर यही हम कहना कभी कोई आशंका निवास्त में हमारे लिए ही हो गया क्योंकि इसमें अन्य दोष आता है आप किसी को दृष्टा कहते हैं कि आपने आप तब दृष्टा हमारा कैसे हमारा आपने दृष्टा क्योंकि आपने दृश्य को देखा ये दृश्य ना देखे आप कहेंगे। कहेंगे? तो आप दृष्टा किसका कैसे आपने आपको दृष्टा कहेंगे आप श्रोता अपने आप को कहेंगे तब कहेंगे जब कुछ सुनेंगे तब तब अब बहरे से पूछो कैसे बोलेगा मैं श्रोता हूँ अरे कुछ सुनी ही नहीं सकता से तो देख ही नहीं सके वो दृष्टा कैसे जो अंधा है वो कैसे बनेगा जो गुंगा है वो वक्ता अपने को कैसे कहेगा कह सकते मैं वक्ता हूं अरे गुंगे हो तो वक्ता दोष हो जाएगा इसका मतलब दृश्य के अधीन अपने आप को दृष्टा मान रहे दृश्य सापेक्ष दृष्टित्व श्रवण सापेक्ष वचन सापेक्ष वक्तृत्व या तो बाह्य बायुओं के सापेक्ष आपके दृष्टि करा रहा है और बाया आपने देखा ना आप के दिन द्रिशिण में द्रिशिण तो है में। के दिन आप कब आया घटपटाली में घटपटादी के अधीन आपके दिन दृष्टित्व तो आ रहा है और आप के दिन घटपटादी में दृश्यत्व तो आ रहा है दृष्टित्व और दृश्य दोनों अन्योषपटाली के गिना आप दृष्ट ने कहा जा सकता है आपकी विनादृशिता है घटाधीन अतएव दृष्टि वास्तव में उभि अन्श्येदस्ती नोच्यते लक्षणशून्य तन्मते न कभी ही अन्योन्य दृश्य वे चित्त और चित्त के विषय जीव दोनों के दोनों एक दूसरे के दृश्य है चौसठ श्लोक में और यहां सड़सठवें श्लोक में दोनों जो चित्त शब्द आता है उसको जीव रूप ले रहे इसलिए अन्योन्य दृश्य हो। चित्त और चित्त के विषय जीव दोनों एक दूसरे के दृश्य है दृश्यम ते तेरे ते क्या वस्तु यदि कोई पूछते इसके उत्तर विवेक के लोग कहते हैं अरे इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता किं वो क्या है फिर ऐसा हम कहीं नहीं सकते दोष ग्रस्त है ना ये सही है वो सही है दोनों में नहीं कहते क्यों इसको सही कहोगे फिर वो भी सही हो जाएगा तो उसके अधिनिय है ना दृष्टा सत्य है फिर दृष्टा संज्ञा जिसकी वजह से हुई है वो भी सत्य मानना पड़ेगा फिर दृश्य भी सत्य हो जाएगा इसलिए ना दृष्टा को हम सत्य कहेंगे ना दृश्य को सत्य कह सकते हैं क्या है ये ये मैं बोल ही नहीं सकता ज्ञानी पुरुष लोग वास्तव में जगत का वर्णन भी करने नहीं चाहते न आत्मा का वर्णन कर सकते इसलिए जगत भी मायामय होने से है और आत्मा भी अनिर्वचनी दोनों अनिर्वचनी दोनों अनिर्वचनी अंतर है एक असत्वाद अनिर्वचनीय है, एक सत्वाद नित्य सत्वाद अनिर्वचनी नित्य सदरूप है ना तो, कोई तो रूप ही नहीं उसका कोई भेद ही नहीं ये मेंद्विती है तो उसे व्याख्यान कैसे करेंगे व्याख्यान करना है उसे कोई विशेष होना चाहिए तो विशेष ना होने से व्याख्यान नहीं हो तो अनिर्वचनी हो गया और माया अनिर्वचनी क्यों है इसे विशेष नहीं है तो विशेष विशेश है लेकिन कोई भी चीज सत्य ही नहीं इसलिए वो क्या कथन करना है उसका असत्य व्याख्या नहीं हो सकती है आते हैं विवेक के है। लोग वास्तव में कुछ पूछने जाने पर कोई जवाब नहीं देता था कुछ भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि स्वप्न के हाथी और से ग्रहण करने वाला चित दोनों ही अनिर्वचनीय होते हैं या नहीं स्वप्न का हाथी और स्वप्न को ग्रहण के हाथी को ग्रहण करने वाला जो चित है वो दोनों ही आप दृष्टा का दृष्टिकोण से क्या है दोनों ही वित्त दोनों ही दृश्य है दोनों ही अनिर्वचनीय है लक्षणा मु भय इसलिए दोनों ही प्रमाण शून्य ही और केवल ग्रहण किए जाते हैं। की में प्रमाण और प्रमेय के भेद कल्पना भी असंभवी है। झूठी व्यवस्था मान लेते हैं वहां पर मेरी और इंद्रिया है हाथी को देख रहा हूँ वास्तव में तो आप इंद्रिया हैं ना हाथी को देख रहे हैं वहां इसी इंद्रिया रूपी जो प्रमाण है और हाथी रूप जो प्रमेय है जो स्वप्न आपने देखा था वे इंद्रिया रूपी जो प्रमाण और ये देखे दिख गए हाथी आदि रूपा प्रमेय है दोनों ही क्या व्यवहार सत्य क्या नहीं है इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो भेद व्यवहार है यह कल्पना ही असंभव है यथा स्वप्न में असंभव है तथा तो जागृत में भी यह जो प्रमाण प्रमे व्यवहार भेद व्यवहार आप देख रहे हो यह वास्तव कल्पित होने से यह भी असंभव ही है वास्तव में यह कल्पना ही संभव है कहना चाहिए कल्पना ही संभव नहीं है जो नीचे दे रहे हैं आनगिरी दृश्य दर्शन परस्परापेक्ष सिद्धि के दृश्य और दर्शन ये दोनों कैसे हैं परस्पर परस्परपेक्ष सिद्धि वाला कैसे दृश्य सिद्ध है तदविचिंद दृश्य सिद्ध हो जाए तदविचि दर्शन रूपा का क्रिया सिद्धि से दृष्टित्व तो आ जाएगा आप सि हो ती वो सिद्ध हो जाए तद अवच्छिन्न दृश्य की होने लगेगी तो दृश्य कहने का मतलब वास्तव में दृश्य की स्थिति हो सकती है न दर्शन की जैसे बीजांक लोगों ने देखा था न बीज की स्थिति है नंबर शादी है कोई वास्तव में अनादिशार शादी ही होते हैं तो धारा भी इसलिए कुछ अवय से भिन्न होता नहीं धारा कोई भिन्न वस्तु धारा में भी आप नहीं कर सकते पहले समझा चुके हैं इसलिए है। इसे दृष्टि और दृश्य रूपा विभाग को बोध कराने वाला कोई प्रमाण ही न होने से प्रमाण अभाव न त्य इसलिए हेतुत्व का उसके आधार पर बाध नहीं हो सकता हमारा हेतु बिल्कुल ठीक कर दिया कैसे है अन्य दृश्य दर्शन भी निरपेक्ष सिद्ध भाव इन दोनों का एक दूसरे के अपेक्षा के बिना सिद्ध ही नहीं हो सकता प्रमाणवादी सिद्धियों प्रमाण नजर गृह थे कि दो सिद्ध वस्तुओं का ही भेद को प्रमाण के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है जब दोनों के स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ ज्ञान और निय दोनों के स्वरूप सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो ऐसे दोनों का भेद कैसे ग्रहण होगा अन्य साफे सिद्धि दिए उनका नोक्या सिद्धि संभव इस लुप्त थी उनके स्वरूप की भी सिद्धि नहीं होती थी लुप्त प्रामाण्यम इसलिए आपका जो अनुभव है हम हम ये सब पर पश्वी घट और ज्ञान में भेद को मान रहे हो इस अनुभव के आधार पर हमारा अनुमान को खंडन करना चाहते थे ये अनुभव ही तुम्हारा बायत हो गया इसलिए तुम्हारे अनुभव के आधार पर अनुमान वायित नहीं हो सकता नहीं समझ में रही है पूर्व कहना है ए दिख रही है एक घट तो कर्म अलग है जानने वाला मैं अलग हूँ जानना रूपी दर्शन रूपी क्रिया भी हो रही है चित्र देख रहा है इंद्रिया मन से हम देख रहे हैं तो मैं अलग हूँ मन अलग है घट अलग है भेद तो साक्षात सिद्ध है आप कैसे कर रहे हो यह कुछ भिन्न ही नहीं, नहीं। कर दिया दृश्य अनुभव तुम्हारा झूठा है यही प्रामाणिक नहीं है यहां जो इस अनुभव है घटम अहम जाना जो अनुभव में प्रमाण प्रमेय प्रमाता यह जो भेद व्यवहार तुम मान रहे हो यह भेद व्यवहार में प्रमाण और प्रमेय जो भेद ही सिद्ध नहीं हो सकता कैसे प्रमाण प्रमेय स्वरूप के अधीन है और प्रमेय प्रमाण अधीन हो गया आपके आंख ठीक है ये कैसा पता चला आपको घट को देखा ना? घट है ये कैसा पता चला आपको क्योंकि आप ठीक था आंख ठीक तब ने घट है बोला आपने और घट होने से आप आंख ठीक है बोल रहे हो सर्वोष हुआ इसलिए वास्तव में आंख है ना घटे दोनों घट एक की सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा और, और दूसरे के लिए पहले की अपेक्षा हो गया ना इस वक्त दोनों ही सुध सिद्ध वस्तु नहीं है उन दोनों का भेद जो आप कथन कर रहे हो भी झूठा है यानी जिसलिए यह या प्रमाण प्रमे व्यवहार असिद्ध हो गया इसके आधार पर जो भेद आप मान रहे थे वह असिद्ध असिध हो तो नहीं हमारा मत अभेदी सिद्ध हो गया समझा यार वो सरल तरीका पकड़ा उसने क्योंकि आंक घट को देखा तभी आप रहे हो ने को देखा ये ये का ए जो क्रिया हुई है इस क्रिया में हम विचार करते हैं आंक प्रमाण आपने कहा है तो प्रमाण क्यों है वो क्योंकि प्रमेय को देखा अरे प्रमेय है बोल रहे हो क्यों इसको प्रमेय कर रहे हो चुन प्रमाण ने ग्रहण किया उस प्रमाण ने ग्रहण किया इसलिए प्रमेय है प्रमेय को ग्रहण किया था इसलिए प्रमाण है इधर से प्रमाण प्रमीवार एक दूसरे के सापेक्ष होने के नाते ऐसे जो दो तो वस्तु होते हैं जिनकी स्वरूप सिद्धि एक दूसरे के अधीन हो जाए ऐसे वस्तु को हम मानते ही नहीं लोहार में भीजा है नहीं जिस बीजाकर बीज है तो अंकुर था तो बीज है ऐसी जो अन्य वस्तु है उसको मिथ्याई माना जाता है जय भेद निछा है तो अभेद ही सत्य सिद्ध हुआ आते हमने कहा दृश्य प्रमेय प्रमाण से भिन्न है और प्रमाण भी प्रमाता से अभिन्न है अच्छे प्रमाता ही सत्य क्योंकि वह किसी अन्य से अभिन्न नहीं हो रहा है वह किसी दृश्य नहीं बन रहा वह किसका दृश्य बन रहा है क्या वह किसी अन्य आशर कह गया उसकी सिद्धि के लिए दृष्टा के दृष्टित्व जो नहीं दृष्ट दृष्टि भी का वो जो असली है साक्षी है उसकी अपेक्षा इसलिए साक्षी का, का है, और उसका भी जो दृश्य है घटप्रता वो भी उसी का दृश्य बन जाता है तो सर्वम दृश्य में हो गया जो जो दृश्य है वो उससे अभिन्न नहीं है जिस अधिष्ठान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह दृश्य उस अधिष्ठान से अभिन्न बनना पड़ेगा अधिष्ठान ही सत्य होगा उसमें दिखाई देता वह दृश्य निश्चित रूप में होता है यथा अधिष्ठान का राज्य में दिखाई देने वाले सर्वभूषित राज्य जितने दृश्य हैं, वह तो सब क्या है मिथ्या है वह उससे अभिन्न प्रति से उसे अभिनतन प्रती है तो है नहीं वहां कुछ भी भेद तो सिद्ध ही नहीं कर सकते अभेद ही सिद्ध हुआ और दो ऐसा अभेद वस्तु दोनों सत्य हो नहीं सकते सत्य होगा एक मिथ्या होगा अत दोनों भाषित नहीं होगा रज्जु सर्व दोनों के साथ भाषित नहीं होते यदि सर्व भाषित हो रहा है तो रज्जु नहीं रज्जु भाषित होता है तो सर्प नहीं अतव व्यविचारी कौन है इसमें सर्प तो ही व्यविचारी है रज्जु अव्यभिचारी है रज्जु ही सत्य है सर्प तो मिथ्या है पद्वत यहाँ लेना है जो साक्षी है वह व्यविचारी नहीं है वो तीनों अवस्था में जागृत में व्याप्त है वो लेकिन उसका दृश्य पूुराधी है, है और घटपुरादी दृश्य सभी विचार हो रहे हैं अदय सारा दृश्य मिथ्या है साक्ष्य मात्र सत्य अदय सत्य का मतलब तद दर्शनम दृश्यम दर्शनम वित्तीय पृष्ठ है तो इसलिए विद्वानों से पूछा जाए विवेकी के द्वारा क्या कहा जाता है नास्तित्य उच्चत है आंदिरी नीचे से दूसरे पंथों दशम दर्शन वाक्य मे पृष्ठ दोषा यदि कुछ भी कथन करने जाओ तो दोषी वहां पर रहेगा क्योंकि वहां कोई वर्ण प्रवृत्ति नहीं हो सकता कह दिया ना। वर्ण प्रवृत्ति नहीं हो सकता किंच प्रामाणिक प्रामाणिको भेदी एक प्रामाणिक का दूसरे प्रामाणिक के साथ में भेद हो सकता है दृश्य दर्शन यह स्वरूप प्रमाण और दृश्य और दर्शन इनके सर पे कोई प्रमाण ही नहीं है प्रमाणा भावादेव ये दोनों मिथ्या है वादी प्रक्रिय थे तो प्रश्न था प्रमाण प्रमी विभाग वादियों ने कैसे ग्रहण किया खत जैसा आपका आंग वैसे दिखाई देता है ना आंग में हो गई सब पिला साफ है तो ठीक दिखता है थोड़ा सा गड़बड़ी तो गड़बड़ दिखता है जैसी बीमारी वैसे दिखती है वैसे जैसा तुम्हारा बुद्धि में बचपन से भूत सवार हो चुका है वैसे तुम दुनिया को प्रमाण ग्रहण कर रखे हो इन वास्तव में कुछ प्रमाण है ना प्रमेय, कोई प्रमाण है कोई प्रमेय नहीं प्रमाण प्रमार ही अपनी कपूर्ण कल्पना है आप जिसको माने प्रमाण है ना इसलिए तो व्याकरण में स्त्री प्रमाणम कोई प्रमाण हो सकता है मर्जी अपनी आदमी जिसको प्रमाण मानना मान लेगा। है इसलिए कहते हैं यहाँ आपके अधीन सारा व्यवहार हो रहा है जीव चित्ते संबंध भाषा जीव चित्ते उभे चित्त चैत्य अन्योन्नी दृश्य जीव चित्त और चित्त चैत्य है ना नंबर चित्त चैत्य मे विषय विषी इतरे अन्योन दृश्य इत्रेत्र, इत्रेत्र गम्योन्य ग्राह्य चित्त के तरह चैत्य ग्रहण चैत्य का द्वारा चित्त ग्रहण हो रहा है जीवाद विषयापेक्ष में चित्त ना हो जीवादी कौन सा जीव लेना अपने से भी जबार भाई बहन माता पिता वगैरह उन जीवाणी विषयों के पेशा को लेकर के ही आपको तो मालूम हो रहा है मेरा मन ठीक है मेरी बुद्धि ठीक है बोलते हो ना सबको मैं ठीक ठीक ग्रहण कर रहा हूं है ना पिता को पिता ग्रहण किया समझेंगे हाँ तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक है पागल नहीं हुआ ये लोक व्यवहार में जो जैसा आप प्रसिद्ध है वैसे आप ग्रहण कर रहे हैं तब तो क्या माना जाएगा आपका मन बुद्धि ठीक है आप ही कहेंगे हाँ मेरा मन बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक और लोग व्यवहार में जो जैसा ग्रहण करने लगोगे और बोलने लगोगे तो कहेंगे ये पागल हो गया इसे मन बुद्धि ठीक नहीं इसे सारी चीज़ भी है। ही चित्तम नाम भवधी और चित्तापेक्षम जीवा दृश्य और आपके मन आई ये सारा दृश्य की व्यवस्था से दोका तो दृश्य है ही? किसके लिए है ये आप है आपका मन बुद्धि है आप मन आपकी मन बुद्धि के लिए सारा दृश्य है यदि मन बुद्धि अभी ठीक ना हो तो सब कुछ रहते हुए बेकार है यदि पागल हो जाए और जो तो अरबों खरबों तो रुपये क्या फर्क पड़ने वाला है और तो सब कुछ रहते हुए उसके लिए नहीं तो बहुत पड़ा है नशे में पड़ा है क्या होगा सारा चीज का उसके लिए में कोई दृश्य भी नहीं होता आपका मन बुद्धि ठीक ठाक है तो आपके लिए सारा दृश्य दृश्य है इसलिए एक दूसरे के दृश्य हो गए किंचितिच्चत है इसलिए विवेक वास्तव में कुछ भी नहीं है परस्पर दृश्यों हो लेकिन आपकी कोई भी चीज की स्वतंत्र सत्ता स्वतः सिद्धि नहीं हो सकती एक की सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा उसके पहले वाले की सिद्धि के लिए दूसरे की दूसरे की लिए पहले की अपेक्षा हो गया अरे दोनों ही सुध नहीं हुए न कि कहते हैं वास्तव में कुछ भी नहीं है चकार एवं कार्य अनुकरण करने के लिए है न देव ऐसा लेना चित्तम वित्तम व कि विवेकी न उच्चते पूछा जाए ये चित्त और चित्त का दृश्य क्या है कैसे है तब विवेकी के द्वारा काजवे कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं कहा जाता, जाता है तो क्या बोलना है कि यही होता आदमी जो है समझने की कोशिश करने लगता है संसार को समझ तो सकते नहीं कुछ जाल में फंस जाते हैं। इसे उपनिषद में क्या होगा जो बता रहे हैं श्रद्धा श्रद्धा करना पड़े कुछ कुतर करोगे तो उसका आर्यन पकड़ने में आना है नहीं ये माया नहीं है इसको पकड़ ही नहीं सकता कोई इसका वर्णन ही नहीं, नहीं कर सकता ऐसे तर्क जाल बिछते जाकर बिछते जाकर तो कंति नहीं मिलेगी उसकी स्वयं भरम सूत्र सूत्र तर्क से प्रतिष्ठान आपका तर्क कोई प्रतिष्ठा ही नहीं करते जाओ तो करते ही रह जाओगे कहीं ना कहीं अंत मानना पड़ेगा बड़े बड़े एक लोग प्रमाण पर क्यों रुक गए कानूट उठाणू फाणू कर अनुमान करते जाओ संज्ञा देते जाओ तो कोई है नहीं तो, हो जाए। तो क्या करता हो जाएगा। नहीं होता तो मतलब। नहीं था अंत में समझ में नहीं आई अन भय लग गया अतुम रुक गए क्यों ऐसे रुकू हूं छुट्टी पाई न दोष का डर है भाई नहीं, नहीं, नहीं मेरे को पकड़ में बोल भी सकता कोई, जो है ये तो क्या पकड़ने हमारे पद कहते हैं जगत छुट्टी पाई नहीं सप्ने वा दे जैसे हाथी और हाथी को देखने वाला वह मन बुद्धि अहंकार आपने जो सप्रे देखा था जो वास्तव में है क्या तथा भी उसी नीचे जागृत में भी समझो विवेक विवेकियों के लिए अविवे अविवेकी सारा प्रमाण है उस व्यवहार के अनुसार सारा साधना बदानी पड़ेगी तो पूर्ण विवेकी है अर्थव तो पूर्ण वैराग्य सम्पन्न है उसके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है खतम खतम प्रश्न पूछता है तो लक्षणा कि चित्तं ये ने प्रमाण। या वो लक्षण शक्ति सम्बन्ध लक्षण वो नहीं है यहाँ इसलिए अनया लक्षण स्त्रीलिंग में लक्षण प्रमाण और लक्षणा शून्य मन प्रमाण शून्य कौन दोनों अप्रमाण शून्य है चित्त अचित साक्षी को नहीं लेना ये जो मन बुद्धि अंकार व अंधकरण और इंद्रिया चित्त श्र बुद्धि है और चैत्य मन बाहर जड़ चेकर विभाग ये दोनों के दौरों वास्तव में नहीं है यथा तनमते वास्तव में है ग्रहण कैसे हो रहा है? आ, दुनिया में वार हो रहा है लौकिक लोग क्या तार्किक लोग बड़े बड़े विद्वान लोग लगे हुए में चार प्रमाण व्यवहार में संख्या में लड़ाई झगड़ा चल रही है <laughs> दो से लेकर के ना सौ तक मानने वाले लोग प्रकृति पुरुष दो मानने वाले मिनिमम उससे आगे हम आए जो वेदांति में छोड़ के बोलना पड़ेगा ना तो एक ही मान एक बस कोई दूसरा पदार्थ नहीं है वेदांति को छोड़कर बाकी जितने भी लोग देखो कोई प्रमाण को लेकर लड़ रहा है कोई प्रमेय को लेकर लड़ रहा है कोई प्रमाण अधिन प्रमाण अधिक मान लिया और इसे पदार्थ कम कर दिया प्रमेय कम कर दिया कोई प्रमेय ज्यादा कर रहा है प्रमाण कम कर रहा है कि दोनों की अपनी अपनी युवतियां अगर प्रमाण के प्रमाण दिशा करना कठिन है ना इसे प्रमाण कम मानो और प्रमे बड़ी संख्या बढ़ाओ दिक्कत है दुनिया में प्रसिद्ध है प्रमेय तो और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं प्रमाण हम ज्यादा मानेंगे उसके क्यों प्रमेय का जो अधीन होकर प्रमाण की संख्या निर्णय होता है प्रमेय में जितनी हम भेद देख रहे हैं अनुभव के आधार पर उसकी अधीन प्रमाण में भेद मानना चाहिए और दोनों की संख्या बढ़ा रहा है कोई एक ही घटा रहा कोई दूसरे की बढ़ा रहा है एक चक्कर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप कह रहे प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही नहीं कमाल हो गया और दर्शन वाले बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हुए बड़े बड़े ऋषि महर्षि गड़ाई लगे हुए हैं, है। कहते हैं, कहते तो है, क्या में भूत सवार हो रखा है जब तक तक ये ये भूत सवार है तक तक तो है, है, है, है, प्रमाण प्रमाण संसार संसार संसार में तब इस एक नंबर टिप्पणी चित उभयत्र चित्त चित्त और को, और को प्रमाण प्रमेय को अपने खोपड़ी में घुसा लिया शब्द विषय ज्ञान उच्य अतर विषय ज्ञान विशिष्ट ज्ञान चिंत्य विशिष्ट जान के द्वारा चित्त को या चैत्य को ग्रहण नहीं कह सकता एकम एक अपर से साधक एक दूसरे का साधक बन रहा है जब एक दूसरे के दूसरे अपेक्षा कर रहा है में ऐसे कर एक दूसरे के अपेक्षा रखने वाले दोनों की वास्तव में सिद्धि नहीं हो सकती है अतएव चित्त ज्ञान ही चैत्यम शक्ति चैत्य ज्ञान चित चित्तमी इतरे आश्रय लिहां वेद्यम अतएव उस अन्युनाशरी तो को ग्रस्त तो पदार्थों को लेकर के सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग कैसे सुलझेगा मामला दोष ग्रस्त मामला को आ सुधार नहीं सके तो दोष दूर ना कर सको दोष दूर करेंगे आप तब तो, तो वो मामला भी और दोष दूर हो नहीं सकता फिर मामला कैसे सुलझेगा इसलिए जो लोगों के दिमाग में प्रमाण प्रमेय का भेद का भूत सवार है वो उसको लेकर जो उलझे हुए हैं तो वो अपने उलझे रहे उसके हमारे पास कोई दवाई नहीं है इसलिए ग्रंथ आयुर्वेद में है क्या नाम था उस तंत्र है वो दवाईयों का अलग अलग रोगों की दवाई अब उसमें फिर मानस रोगों की दवाई देने लगे पहले शरीर के रोग दिया करते हैं मन के रोगों के लिए दवाई बताते बताते बताते ही मन जब मूर्ख हो जाए उसे कोई दवाई नहीं की दवाई हो सकती है, गया बाकी मुर्खत की मूर्खता का कोई दवा बड़े बड़े पंडित भी मूर्ख बने हुए प्रमाण पर झांग लगे हुए उसके हमारे पास कोई दवाई नहीं घटे कि ज्ञान मित्यु अनुतरम अति प्रसंग घट में क्या प्रमाण है आप ज्ञान ऐसा नहीं कह सकते ज्ञान पूछा कौन सा ज्ञान घट में प्रमाण है ज्ञान घट में प्रमाण है? पूछा जाएगा आखिर को कहना पड़े घटक ज्ञान घटक तो ज्ञान के लिए घट अपेक्षा हुआ है या नहीं और घट प्रमाण के प्रमाणित घट ज्ञान की अपेक्षा हुई नहीं अतः और भाव घट ज्ञान को प्रमाण व्यवस्था तो नहीं दे सकते घटमतिम प्रत्याख्याय ना भी घटम प्रत्याख्याय घटमति। कोई भाषा में घट ज्ञान को छोड़कर केवल घट को कोई ग्रहण कर सकता है नहीं और घट को छोड़कर कभी घट ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा क्या जा? नहीं नहीं तो, तो, तो, तो प्रमाण प्रमे भेद शक्य थे कल्पयुम इति है इसलिए वहां ऐसी स्थिति में प्रमाण प्रमेय भेद की कल्पना कोई करना भी संभव नहीं है ये इस कार्य का अभिप्राय स्वप्नमयो जीव जाये मियते पिच तथा जीवा अमी सर्वे भवंती न च ना दिया जागरण में जिस प्रकार से स्वप्नमय जीव वहां जन्मे और मर भी गए उसी प्रकार से जागृत के भी जीव होते हैं और चले जाते समझना सफर में आपने देखा आपका कोई बेटा का पैदा हो गया नामकरण संस्कार किया आपने सब कुछ किया बड़ा हो गया एक्सीडेंट हो गया मर गया आपने तो वहां जला भी दिया फूक दिया श्राद्ध कर दी साफ कर दिया स्वर्ग चला गया और आप सफर देख रहे स्वर में गया है ये भी देख लिया जैसा वैसा जागृत में भी समझना जो हमारा बेटा, बेटी, पति, गुरु, भाई, बान, माता, पिता, ये सब उसी प्रकार से जन्मे हुए हैं और उसी प्रकार से चले जाएंगे। यथा जीवो जायते मृत तथा जीवामी सर्वे भवंती नवंति जिस प्रकार वह वासनामय माया मय स्वन के जीव पैदा हुए और मर गए उसी प्रकार जागरूकता तुम देख रहे हो जो यह माया में जीवन का होना और मरना भी बराबर है उसी के समान समझना इसलिए यह झूठी अहंता ममता बोले करके के के कारण से हम लोग इसको सत्य मान बैठे हुए हैं तो हमें सुख दुख आदि का भोग होता है और निश्चय कर लिया आप झूठी मिथ्याई है आगमा पान नित्य भारत कोई झंझटे नहीं आने दो आने दो दो जीने दो कोई फर्क नहीं पड़ता दृश्यना एक दृश्य दृश्य आया आई चला गया कार्य भाषा और रहे कर रहे। तथा जीवो, तथा निर्मित जायते पिचा जीवा अमी भवन्ती न भवन्ती चा। जैसे निर्मित मैंने मंत्र औषधि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है जितना देर तक अपने मंत्र बोल करके टिका रखे है उतने तक देव तक जीव रहता है बल्कि कर्म कांड में क्या है जब पशु आदि को मार निषेध हो गया तब आप क्या करते हैं आटे का पशु बना देते हैं पतला बना तो उसके ऊपर बीच में डाल खून वगैरह सान सुन करके डाल दिया फिर ऊपर से फिर आटा मिला दिया और रख दिए पशु बना दिया मंत्र से जीव का आह्वान करेंगे प्राण प्रतिष्ठा जैसे मूर्ति में प्राण प्रश्न कर दे भगवान देवदाओगी प्रतिष्ठा कर दो और कान में दोन में, में, में कर से जो उत्पन्न जीव है आपके बकरी पैदा हो गया प्राण प्रतिष्ठा हो गया ना पैदा हो गया आप उस बकरी को प्यार करेंगे विधि के अनुसार सारा काम करेंगे और ये देखो लघु शंका हो गया थोड़ा हल्दी और नमक डाल कर गए बना देते पिछाबी सोच हो गई ये इसको जो है सानी रख दिया खाना रख दिया ऐसा सांत में गर्दन काट दिया और उसके मांस निकाल दिया दस जगह से हवन कर दिया गड्ढे में डाल दी गई यथा वह मंत्रमयी जीव की उत्पत्ति और मंत्रमय जीव का मरने उसी प्रकार जागरूक का जीवों की उत्पत्ति और मरण है तथा जीवा भी सर्वे वैसे तो ऐसे ही जागरूक सभी मनुष्य जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी है माया मय माया विना यह कर दो मायावी के दौरान बनाया गया जो अथवा निर्मितको को मंत्र औषधि निष्पादित मंत्र औषधि आदि के दौरान स्वप्न माया तीन प्रकार का ले लिया।, स्वप्न के जीव जो आपने बना लिया था और माया माया से बनाया हुआ जीव, और जो है औषध के द्वारा बनाया गया जीव अंड जीवा जो अंडजाद जीव है यथा जायंत मृयंत जैसा जन्मदेव और मरते हैं तथा तो मनुष्य लक्षण अवित्यमान एवं इसी प्रकार जागृत में जो देख रहे हो मनुष्य रूपा के वास्तव में विद्यमान है नहीं अविद्यमान एवं चित्त विकल्पना केवल चित परिणाम मात्र ही है व्यक्ति का प्राप्त चित्त इसलिए हमें क्या मानना पड़ता है या विद्या अनादि है जैसे आपका चित्त प्रकट हुआ आपके लिए सारा संसार है चित्त का प्रकट न होने से संसार भी उपाधि, उपाधि कहा गया तो, तो अंतकरण जीव आपने मान लिया ये सब एक माया और उपाधि को स्वीकार कर लिया आपने तो आपके लिए सब कुछ होगा जब उपाधि का एक तिरस्कार कर दिया जाए मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी ना चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहार चित्ते में चिदानंद रूप शिव हम शिवम हो जाएगा अविद्य मान ये हेमंत विद्यमान करके अना विद्या के कारण से अध्यारोपित कर लिया अपने में और मान लिया मैं एक जीव हूं मानने से ही बाकी सब आपको मानना पड़ गया प्रमाण प्रयोग व्यवहार सत्य विषय जन्म जीवादि स्वी जो बता से विशिष्ट जीव जो भी है इनके जन्म मरणाधि थी। सारी चीजें स्वप्न के जीव के समान मायामय जीव के समान है मंत्रोशन जीवों के समान है ये आपने तो कह दिया उत्तम तो सत्यम सर्वोत्तम पारमार सत्य है, जो ब्रह्म जो आत्मा है कहते हो वो भी उत्पन्न होकर मर गया, गया। जिस अधिष्ठान में सब दिख रहे हैं ये सब तो जो दिख गए इसलिए आए गए नष्ट हो गए अधिष्ठान भी कभी नष्ट होता होगा ऐसा कोई आशंका करें क्या न कचित जायते जीव संभव विद्यतेम सत्यम ये यह कारिका पहले भी आई हुई है अड़तालीसवीं कारिका थी, तीसरे प्रकरण में दोबारा ला रहे हैं अजात करने आपका की उत्पत्ति नहीं होती है में जीवा, कोई भी जीव नाम गति वास्तव में न जाते क्यों संभव मैने कारणम मे नीत इसका कोई कारण ही नहीं है ना कारण हो तब तो उत्पन्न होवे अस्य जीव से संभव न विद्यते सत्यम भाई यह जो सत्य है यही सर्वोत्तम सत्य सब निर्देश सत्य, है। सत्य है। क्या है वो बस यही है जो आत्मज्ञापने में ये निर्णय ले लेना किंचन जायते कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है कहते इसके अर्थ क्या करना है उक्ता कथ इसके सारे शब्दार्थ तो पहले कर चुके हैं उत्तम दो परमारम न कस्त जायते जीव इति मन अर्थ अड़तालीसवीं कार्यगा तीसरे प्रण में इनके शब्दार्थ कर चुके हैं वास्तव में कोई जीव उत्पन्न ही नहीं हुआ है यत्र किंचार नंबर टिप्पणी इसलिए प्रत्येक बिंद ब्रम्ह में वास्तव में आज तक कुछ भी पैदा ही नहीं हुआ है कदी उत्तम क्यों कहा उस पर भी तीन नंबर टिप्पण है अन्य जो सत्यता है लौकिक में लोकव्यार में देख रहे हैं। जो व्यावहारिक सत्य मनोनिरोधाद अपेक्षा उत्तम व्यावहारिक सत्यता प्रातिभाषिक सत्यता मायामय सत्यता मंत्र मणि औषधा सत्यता अनेक प्रकार की सत्यता है लोकवार कर रहे इन सबके अपेक्षा से यह जो पारा सत्यता है वो सर्वोत्तम है उसको हम पारमार्थिक निर्विषय निर्ति विषय और इंद्रियों इंद्रुक्त ग्रा मन विषय और ग्राहक मन इंद्रिया उन जो या वर्तमेंत में, में। ग्राहक वह विशिष्ट द्वैत द्वैत मतु नहीं लेना संपूर्ण क्या है चित्त, चित्त का स्वर्ण मात्र और चित, चित्ता वास्तव में परमार्थता जो चित्त है जो जीव है जो आत्मा है जो ब्रह्म है वो कैसा है निर्विषय परमार्थता आत्मा होने से निर्विषय चित्त नित्य असंग भी है ऐसा श्रुति स्मृतियों में कहा गया है इसीलिए उस चित्त को नित्य संकर के उपनिषदों में कीतम कथन किया गया है सर्व ग्राही ग्राहक वित्त स्पंदित कहते हैं जितने भी ग्राह ग्राहक वाला जो यह द्वैत है वह चित्त स्पंदित है चित्त स्वरण वाप चित्त पर आत्मि और चित्त पर असंग के श्रोतियों ने कहा है असंग पुरुष है चार तीन पंद्रह सविशय से विषय जो सविषय वस्तु होगा उसी का विषय में संघ होगा और इस निर्विचित चित्त असंगम चिप्त असंग काव्य